उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम महंगे पड़े आम कौन मां किसके स्कूल से आ गए तुम लोग हम मां आपको मालूम है राकेश आम का अचार लाया था अच्छा वाह मजा आ गया ना छफा था अब भी बनाए ना अरे बेटा पर अब आम है कहां अपनी बगिया में आम है अरे हां अपनी बगिया में तो ढेर सारे आम हैं चलो दीदी तोड़ कर ले आते हैं हां चलो कोई जरूरत नहीं है बेटा अभी तो हम बहुत छोटे हैं कुछ दिनों में मैं खुद तोड़वा लूंगी तुम लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं है नहीं। आ, और सुनो हां मैं जरा बाजार तक जा रही हूं घर पर ही रहना हां जी हां तो चली गई अब हम बगिया चल सकते हैं लेकिन मां ने मना किया है मैं तो नहीं जाऊंगी कुछ दिन बाद मां खुद ही मंगवा लेंगी ठीक है मैं तो चला अरे अरे मनीष रुको तो सही मां डांटेगी अच्छा चलो मैं भी चलती हूं सही पे चढ़ गया वाह आम तो अच्छे लगे हैं लेकिन उस डाली पे छोटे आम हैं अरे संभल के मनीष गिन्ना मत अरे मैं गिरने वाला नहीं हूं अच्छा बताना कितने हो गए ये दो भी पकड़ो हां हां हुए तो तोड़ूंगा अरे वो आम रहने दो मनीष देखो समझ कर तुम कितने ऊंचे तक चढ़ गए हो उसे मत तोड़ो बान अब क्या होगा मैं बाबूजी को बुला कर लाती हूं बाबूजी बाबूजी यहां आइए लगता है पूनम बुला रही है बाबूजी यहां आइए पर ये इससे चिच क्यों रही है क्या है क्या बात है बाबूजी मनीष ना पेड़ से गिर पड़ा क्या पेड़ से जीवा आम तोड़ रहा था गिर पड़ा उसकी टांग में तेज दर्द हो रहा है Bé, chal·le hi barà. Oh, ho, oh, oh. chalo, chalo, chalo, me deitam. Jee. Bho d'ekhi, babu-ji. Oh, Manish, kia hua? Ah, ah, ah, merita. Oh, ho, que hi, enci'n tang ki hantit to n'he deit? Ah, guat, derdo raay. Ah, chapa, chapa. Ah, chapa, chapa. Chalo, t'inher l'e chalti ha. Jee, babu-ji. Manish, us'ree pèrte u'tnè kapa ja s'ha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 हां से चोट लग गई ये आम के पेड़ से गिर पड़ा मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था ना क्या बताऊं ये बच्चे भी बस कितने शैतान हैं समझ नहीं आता अब जल्दी से चाय दिखाओ जल्दी से हां ऐसे बैठो बैठ जाओ बैठो बैठो दिनेश अब पुनः तुम जरा मास्टर साहब के घर जाओ अखिलेश भैया को बुला लाओ जी बाबूजी वही अखिलेश ना जो शहर में डॉक्टरी पढ़ रहा है हां हां भाई आजकल यही गांव में ही है और दिनेश तो पैर बिल्कुल नहीं रहा ना हां बेटा हां बस अभी सखी को जाए चाचा जी आ हा हा चले जी का ओ इतना मत से चाचा जी क्या हो गया मनीष को तू नाम बता रही थी कि हां बेटा अखिलेश जरा देखो इसे काफी दर्द हो रहा है कहीं इसकी हड्डी तो नहीं टूटे जी अभी देखता हूं हां मनीष ये शू तो काफी चोट लगी है टांग में सूजन भी आ रही है मनीष जरा बताओ दर्द कहां पर है यहां ये यहां बेटा जरा बाहर बेटा आराम से बैठो ऐसे निको हां डॉक्टर जी आप फटाफट लकड़ी की खबचिया और बांधने के लिए पट्टी या कपड़ा ले आइए अच्छा बेटा जी मनीष घबराओ मत सब ठीक हो जाएगा आराम से बैठो हां सीधे होकर ये लोग बेटा लकड़ी की खतचियां और पट्टी है जी चाचा जी चाचा जी आप मनीष की टांग को आप सीधा करके पकड़ लीजिए मनीष बिल्कुल नहीं हिला हां मैं जरा ये कपड़ा जी यहां लगा के ये पट्टी देता हूं भैया पूनम इससे चोट लगी हड्डी पर जोर नहीं पड़ेगा हां पट्टियां बांधते में सावधानी की है पट्टियां ना तो बहुत कसी हो और नहीं ढीली पर भैया अगर हड्डी ना टूटी हो तो भैया कैसे पता चलता है कि हड्डी टूट गई है अरे ये तो डॉक्टरी पढ़ रहा है इसे सब पता है <laughs> देखो बुना जैसे तुमने बताया कि पेड़ से गिरा चोट लगी उठ नहीं पा रहा था और अब सूजन आने लगी जी हम दर्द भी खूब हो रहा है ये सब हड्डी टूटने के लक्षण है अच्छा कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हड्डी अपनी जगह से केवल हट जाती है टूटी नहीं पर दोनों मौकों पर प्राथमिक उपचार एक जैसा ही करना होता है अब असलियत तो अस्पताल में एक्सरे करवाने पर ही पता चलेगी अच्छा और लेकिन वहां पहुंचने तक इसे ऐसे ही रखना पड़ेगा अगर हड्डी टूटी हुई हो तो प्लास्टर चढ़ेगा हम्म प्लास्टर क्यों मनीष अब आम खाए हैं तो दाम तो चुकाने पड़ेंगे <laughs> तुम्हें आता बेटा तो पता नहीं अरे चाची जी इतनी प्राथमिक चिकित्सा तो हर एक को आनी चाहिए इससे चोट या तकलीफ अधिक नहीं बढ़ पाती है और रोगी सुरक्षित रहता है ये तो ठीक है चाचा जी अब इसे अस्पताल ले जाना होगा हां बेटा गाड़ी के लिए कह दिया है आती ही होगी जी हां तो पूनम तुमने देखा प्राथमिक चिकित्सा कैसे होती है जी भैया पर मैं तो एकदम डर ही गई थी लेकिन हड्डी तो कहीं की भी टूट सकती थी हां हां बिल्कुल लेकिन ज्यादातर पैर कलाई हंसुली घुटने या जान की हड्डी टूटती है लेकिन गर्दन पसली या रीढ़ की हड्डी टूटने पर ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है अच्छा और हां चोट लगे अंग को ज्यादा हिलने डुलने नहीं देना चाहिए उसे सावधानी से खपच्चियों और पट्टी की मदद से बांध कर रखना चाहिए ताकि टूटी हुई हड्डी पर जोर ना पड़े पर भैया इन सब में तो काफी समय लग जाता है हम हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए कि चोट खाए व्यक्ति को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं जब डॉक्टर उपलब्ध ना हो तो प्राथमिक चिकित्सा जरूरी है आके चलो गाड़ी आ गई बेटा तुम्हें परेशान होना पड़ा हवे चाचा जी ये तो मेरा फर्ज है आइए मैं मदद करता हूं अच्छा चलो मनीष आ आ अच्छा ठीक है हां हा, हा, हा, बेटे डॉक्टर कब से शुरू कर रहे हो बस समझिए आज से शुरू कर दी हां लेकिन मेरा दवाखाना गांव में ही खुलेगा हम्म चाचा जी पिताजी की भी यही इच्छा है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है अब तो मैं सारी प्राथमिक चिकित्सा भी सीख लूंगी हां हां ये तो और भी अच्छी बात है क्यों बिल्कुल कल बताया आरान से महंगे पड़े आम अभी आप सुन रहे थे सी आई ई -E टी एनसीईआरटी -E द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख विजय शर्मा कलाकार शांति एस कालरा शारदा गुप्ता यमन कौशिक रसदज्ञ और अनन्या ध्वनिंकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो Thank you.